इसके बाद जो प्रश्न आया है उन्होंने अपना नाम नहीं शेयर करना चाहा है लेकिन बहुत ही जनरल प्रश्न है और काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जी प्रश्न ये है कि मैं अक्सर डिप्रेशन में चली जाती हूँ हाँ हाँ और समझ में नहीं आता क्या करूँ तो एक बहुत छोटा सा सवाल है बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इसका उत्तर तो बड़ा ही है और आज के इस परिवेश में तो ये कोई नई चीज़ नहीं है अभी तो मैं देखता हूँ कि आदमी दिन भर काम करके शाम तक डिप्रेस हो जाता है सुबह फिर बेचारा किसी आशा में उठ के पुनः अपने आप को तैयार करके नहा धो के रेडी होके फिर स्ट्रगल के लिए निकलता है और धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम है ये डिप्रेशन का गहराते चला जाता है इसका मूल कारण क्या है अगर हम ट्रू सेंस में देखने जाएंगे तो डिप्रेशन के केसेस अभी काफी ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे जितना हम अनुमान कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा। तो इसमें कुल मिलाकर बात है कि एक बच्चा तो डिप्रेशन में नहीं भी शुरू करता है। कहां से बीमारी लग गया क्यों लग गया तो एक बच्चे को देखेंगे तो बड़े उत्साह से उमंग से खुशहाली के साथ वो खड़ा करता है सुबह और उसके अंदर तमाम तरह की आशाएं हैं तमाम तरह की अनुमान है तमाम तरह का एक एक आगे बढ़ने की संभावना है उस जगह से वो शुरू करता है और एक उम्र के साथ धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो वो जो आशाएं हैं वो संभावनाओं में प्रति घटित हो जाए उसके लिए अनुकूल जो शिक्षा चाहिए उसके लिए अनुकूल जो अवसर चाहिए व्यवस्था विधि से वो उपलब्ध नहीं होता है ऐसे अवशिक्षा और व्यवस्था के उपलब्ध नहीं रहने के कारण और सभी आशाएं धीरे धीरे निराशाओं में बदलती जाती है और ये निराशाएं जो है इसी को दूसरी भाषा में हम डिप्रेशन कहते हैं तो अब पुनः इतने गहरे संकट के माहौल में कैसे ये बात हो सकती है तो उसमें फिर पुनः वही बात बनती है कि क्या कोई आदमी के पास ऐसे आशा से संभावना के साथ जीने का कोई स्वरूप है या नहीं है तो यहां पर हमारे लिए तो यह बड़ी अच्छी बात हो गई कि हमको नागराज जी मिल गए है ना और आगरा जी मिलकर देखा है कि वो तो साथ समय संभावना के साथ खड़े हुए हैं तो भाई ये कर, देखने का मुद्दा बना उसको हमने अवसर करने अध्ययन करने का अवसर के रूप में पहचाना और अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि किन कारणों से क्या चीजों को देखकर उनमें यह सदा सदा हमेशा एक संभावना बनी हुई है उत्साह बना हुआ उमंग बना हुआ है वो अध्ययन करने से निकल के आया कि कुछ कुछ भाग हमको पकड़ में आ गया हमको पकड़ में आ गया तो अब दिखता है कि हम भी उसी आशा के साथ संभावना के साथ खड़े रहते हैं आशाएं है, प्राकृतिक हैं उन आशाओं को संभावना तक लेकर जाना घटित कराने के अर्थ में योग्यता तक पहुंचा देने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है तो कितना भी घरे से घरे डिप्रेशन में आदमी हो उसको लोग अभी फिजिकल चिकित्सा करते हैं अभी ये समझ में आता है कि वो निराशा का मामला है उसको समझने की जरूरत है कि जो उसमें जीवन में आशा है मानव में एक आशा है वो आशाएं के लिए क्या करें जिससे कि वो संभावना में घटी हो हमारे जीने में घटी हो है ना एक बड़े उत्साह से बच्चा शुरू करता है एक बड़े उत्साह से एक शादी शादी होती है और उसमें वो संभावना नहीं दिखती आगे जाके तो निराशा में चले जाता है वो उसके एक नियम है उसके एक सिद्धांत है उसको हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर कराते हैं और तमाम तरह के जो डिप्रेशन के लोग हैं वो अभी उससे बाहर आ जाते हैं यहाँ हो ही रहे हैं देख रहे हैं ना और छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं बड़ों में थोड़ा समय लगता है लेकिन वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर डिप्रेशन में आए हुए हैं और वो उससे बाहर आ रहे हैं और ये, आ, ये तो ऐसी बात होगी लेकिन यदि ऐसी शिक्षा और व्यवस्था को हम खड़ा कर देते हैं तो कोई डिप्रेशन में जाए ही ना उस पर यहाँ काम हो ही रहा है यहाँ पर आप अध्ययन कर ही सकते हो आ ही रहे हो देख रहे हैं कई लोग आते हैं अध्ययन करते हैं एजुकेशन में कैसा काम हो रहा है व्यवस्था में कैसा काम हो रहा है और उसमें डिप्रेशन की कोई जगह ही नहीं है आज यहाँ पर बच्चा सुबह उठ के दौड़ लगाता है विद्यालय जाने के लिए है ना और आ, आ, बड़े बड़े लोग भी जो इनका उम्र हो गया है वो भी यहाँ जीने के स्वरूप में अभी उनका वो अपना तामझाम झाम छोड़ के वो यहाँ पर अच्छे से जीने की कोशिश करीते ही है ये एक तरह का मॉडल है इसका आगे चल के लोग क्या कर करेंगे दुनिया में हर जगह लोग ऐसे जियेंगे उसमें क्या बड़ी बात ऐसा हो ही सकता है लेकिन जरूरत है उसके लिए कैसे ये जो सुखी होने की जो आशा है ये जो न्यायपूर्वक जीने की जो आशा है ये जो है अपने आप में सफलता की जो आशा है उन सब आशाओं के सिद्धांत को समझना पड़ेगा जिससे कि संभावना घटित हो उस पर अनुसंधान हो चुका है बढ़िया बातें आई चुकी हैं, उस पर काम भी काफी हो गया है देश भर में उसको इनसे हमारा आग्रह होगा कि आए अध्ययन करें और ऐसे हम जी सकते कोई दिक्कत